तो ये सब जो अन्य चीजें हैं संकल्प संकल्पित आदि अन्य कर्म इससे जो भावना का उपचय होता है मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो अदृष्ट साधन बताए गए हैं योगांगों का अनुष्ठान बताया गया है अब उस प्रक्रिया को बता रहे हैं। कि भावना का उपचय कैसे होगा इस शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति जिस ज्ञान से मुक्ति होती है वो कैसे होगी उसके लिए क्या करना है हमें तो उसको बता रहे हैं जो अनुष्ठान करने योग्य चीजें हैं तो तीसवा सूत्र बोलिए रागोपहति ध्यानम रागोपहतिर ध्यानम ध्यान किसे कहते हैं ये सूत्र पहले प्रसंग में हमने देखा था इसको भी बोला जाता है ध्यान को बताते हुए ध्यान किसे कहते हैं तो संख्या का सूत्र आ जाता है रागोपहतेर ध्यानम राग की उपहति राग का समाप्त होना ये ध्यान है जो रागोपहति है वही ध्यान है अब इसमें कारण कार्य संबंध भी हम जोड़ सकते हैं ध्यान के होने पर राग उपहत हो जाता है राग के उपहत होने पर ध्यान लगता है राग का उपहत होना ही ध्यान है ये बहुत निकट की चीजें हैं और ध्यान का मतलब यहां पर योगांगों वाला जो ध्यान है प्रथम दृष्टिया तो वही जाएगा सातवां अंग समाधि से पहले वाला अंग उसी के रूप में इस परिभाषा को प्रस्तुत किया जाता है ये प्रसंग मैंने पीछे भी आपके सामने कुछ रखा था ये ध्यान योग दर्शन वाला सातवां अंग कथन किया जा रहा है या कुछ और है या ये समाधि का कथन है इसको हम अगले सूत्र के साथ जोड़ के देखेंगे ये कहना क्या चाह रहे हैं तो इस सूत्र का अर्थ है कि राग का उपहत हो जाना ध्यान है तो जब हमारे राग समाप्त होते हैं या जितने जितने राग कम होते हैं उतना उतना ध्यान लगता जाता है जिसको ये ध्यान कह रहे हैं अपनी कल्पना वाला ध्यान नहीं लेना अभी ये ध्यान शब्द से किसी चीज को कहना चाह रहे हैं वो कब होता है जब राग कम होता जाता है जितना कम होगा उतना उधर होगा और ये पूरा चला गया तो ध्यान पूरा लग गया रागो पतेर इस ध्यान की सिद्धि कैसे होती है इस ध्यान की सिद्धि कैसे होती है वो अगले सूत्र में कहा बोलिए वृत्ति तत्सिद्धि। वृत्तियों के निरोध से वृत्तियों के रुक जाने पर उसकी सिद्धि होती है किसकी ध्यान की योगदर्शन वृत्ति निरोध में कौन सी स्थिति मानता है समाधि की स्थिति मानता है योगश्चित्य वृत्ति निरोध यहां पर भी कहा जाए चित्त की ही बात है वृत्ति के निरोध से उस ध्यान की सिद्धि होती है अब ये ध्यान कौन सा लेंगे समाधि की तरफ हमारे को ये संकेत कर रहा है और पीछे जो देखा था हमने दूसरे अध्याय का तैतीसवां और चौतीसवां सूत्र उस प्रसंग में मैंने इसको बोला था और इस प्रसंग में उसको भी देख सकते हैं देखिए दूसरे अध्याय का तैतीस और चौतीसवां सूत्र तैतीसवें में कहा था वृत्त है पंचत हाँ, ये कहा था चौतीसवां सूत्र तन निवृत्त हो उन वृत्तियों के निवृत्त हो जाने पर यहाँ भी ये कहा इकतीसवें सूत्र में तैतीसवें तीसरे अध्याय के वृत्ति निरोधार्थ तत्सिद्धि यहां भी वही कारण बताया वृत्ति निरोधार्थ यहाँ कहा गया था दूसरे अध्याय के चौतीसवें में तन उस वृत्ति के निवृत्त हो जाने पर वृत्ति तो का निवृत्त होना या वृत्ति का निरोध होना एक ही बात है फिर वहां कहा था तन निवृत्त उपशांतोपराग जिसके उपराग उपशांत हो गए हैं यहां पर भी कहा रागोपहति शांत हो गए हैं ऐसा कैसा वहां पर स्वस्थ कहा था यहां पर ये ध्यान तो स्वस्थ मतलब आत्मस्थ होगा वो तो समाधि ही हो गया जो स्वस्थ हुआ अपने में स्थित हो गया यानी आत्मा में स्थित हो गया वो तो समाधिस्थ हो गया समाधि की स्थिति आ गई तो उस दृष्टि से यहां पर ध्यान की बात कही और एक इसमें तर्क हम देखते हैं कि जैसे योग के अंगों में नीचे से लेके ऊपर तक पहले की चीजें तो मान लीजिए सामूहिक चलती रहती है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये तीन चीजें खासतौर से और फिर धारणा ध्यान समाधि अंतरंग है उनमें धारणा होगी तो ध्यान हो पाएगा ध्यान सिद्ध होगा तो समाधि हो पाएगी धारणा ध्यान समाधि अंतिम क्या है समाधि अब ये सबसे ऊपर की चीज से शुरू कर रहे हैं यहाँ पर ये जो बात कही है ये सबसे ऊपर की कही है। अब इसके नीचे नीचे दूसरी चीजें कहेंगे सूत्रों को अभी आगे देखेंगे हम तो ये ध्यान को अपने इसमें सबसे ऊंची अवस्था मान रहे हैं तो या तो यूं कहें कि इनको ध्यान तक ही पता था और समाधि का कुछ पता ही नहीं था इनकी दृष्टि में अंतिम स्थिति वो सातवीं ही थी आठवीं वाले का तो योग दर्शन में ही था यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा तो मान नहीं सकता दोनों समान शास्त्र है और अन्य लक्षणों से भी सिद्ध हो रहा है जो मैंने पीछे बताया अभी की वृत्ति निरोधा इत्यादि जो कथन है ये चीजें समाधि की तरफ संकेत करती हैं और इसकी पुष्टि में एक बात यह कि यहां ध्यान को सबसे ऊंची स्थिति बताए इससे ऊपर स्थिति नहीं बताया आगे तो इससे नीचे नीचे के कारण बताएंगे तो ये जो रागोपहतेर ध्यानम है ये समाधि का वर्णन है इनकी दृष्टि से इसलिए कभी भी ये विरोध नहीं आए जब हम ध्यान जो लोक में करवाते हैं तो योग दर्शन वाले ध्यान के परिभाषा है तत्र प्रत्येक तानता ध्यान उस परिभाषा के आधार पर बताना चाहिए और नहीं तो यही विचार चलता रहता है कि सांख्य की परिभाषा ध्यान की ठीक है या योग दर्शन की ठीक है और फिर उसकी संगतियां लगाते रहते हैं इनका लक्ष्य ही अलग अलग है वो सातवें अंक की बात कर रहा है आठवें अंक की बात कर रहा है दोनों के लक्षण अलग अलग है ये सब हमें आसपास की चीजों से पता लगता है ध्यान तो क्या है यानी ये या अंतिम स्थिति क्या है रागोपहतिर ध्यानम वृत्ति निरोधा तत्सिद्धि वृत्ति के निरोध से इसकी सिद्धि होती है ध्यान की वृत्ति के निरोध के बाद जो की जो स्थिति है वो ये यहां पर ध्यान कहा जा रहा है समाधि की स्थिति कही तो आएगा कि वृत्ति निरोध कैसे करें योगदर्शन में भी ये चर्चा आती है कि वृत्ति निरोध कैसे करेंगे तो इन्होंने आगे बताया ये भी प्रक्रिया बता रहे हैं 32वां तो सूत्र बोलिए धारणा आसन स्वकर्मणा तत्सिद्धि उसकी सिद्धि किसकी वृत्ति निरोध की ध्यान की सिद्धि कैसे होगी धारणा से धारणा कैसे बनेगी उसको आगे बताएंगे ये उल्टे क्रम से चल रहे हैं, ये लक्ष्य पहुंचना है, इसके लिए ये उपाय ये उपाय कैसे करेंगे ऐसे करेंगे ये उपाय ये भी कैसे होगा इससे होगा ऐसे करते चले आ रहे तो धारणा एक बात दूसरा है आसन और तीसरा है स्व अपने कर्म इन से इन तीनों से उसकी सिद्धि होती है वृत्ति निरोध की और ध्यान की सिद्धि होती है राग की उपहति होती है तो धारणा शब्द वहां पर भी आया योग दर्शन में धारणा ध्यान समाधि देश बंधस धारणा वही धारणा यहां पर भी लेंगे मन को एक जगह पे टिकाना धारणा कैसे लगे योग दर्शन में क्या कहा धारणा के लिए क्या उपाय बताया धारणा के लिए कोई उपाय बताया पीछे वाला तो प्राणायाम के बाद में जो उसका लक्षण बताया और लाभ बताएं तत्क्षीयते क्षीयते ये प्राणायाम के लाभ बताएं प्राणायाम से और फिर आगे का धारणा सूच योग्यता मनस मन की धारणा में योग्यता क्षमता बन जाती है धारणा लगा सकता है मन की ऐसी स्थिति बनती है प्राणायाम से तो प्रकाश का आवरण भी क्षीण होता है अज्ञान भी दूर होता है सात्विकता बढ़ती है तमोगुण क्षीण होता है ये तो होता ही है और मन की धारणा लगाने की क्षमता बढ़ती है तो प्राणायाम और धारणा का संबंध है वहां पर प्रत्याहार को बीच में नहीं दिया है पीछे जैसे कहेंगे धारणा से फिर ध्यान ध्यान से समाधि आसन के सिद्ध होने पर प्राणायाम और प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार नहीं का वहां पर क्रम तो प्रत्याहार का है लेकिन प्राणायाम से धारणा को के साथ संबंध जोड़ा ऐसा ही यहां पर भी कहा देखिए तैतीसवां सूत्र बोलिए निरोध छदी विधारणाभ्याम यहां जो ये निरोध शब्द है ये धारणा के लिए है पीछे जो धारणा पहला उपाय बताया वृत्तियों के निरोध का जो उपाय धारणा है उस धारणा को भी निरोध शब्द से ही कह दिया गया कारण और कार्य में अभेद मान करके भी कथन हो जाता है घी से बल बढ़ता है क्यों भी कहते घी क्या है घी तो बल है जल से हमारे प्राण चलते हैं तो जल को ही प्राण कह दिया अन्न से हमें प्राण मिलते हैं हमारे प्राण चलते हैं जीवन चलता है तो अन्न को ही प्राण कह दिया तो कारण में कार्य को कारण के नाम से भी कथन कर दिया जाता है भाषा में प्रयोग होते हैं ऐसे ही यहाँ प्रसंग प्राप्त धारणा शब्द था जिसको बताना था धारणा कैसे होती है और धारणा से निरोध होगा ये संबंध पीछे है ही तो निरोध है छरदी विधारणा छदी कहते हैं वमन को उल्टी को जो छर्दी रोग होता है वैसे छरदी और वमन को हम सामान्य रूप से समानार्थक बोल देते हैं छरदी शब्द आप संस्कृत का है आयुर्वेद में प्रचलित है ये शब्द छरदी हिंदी में प्रचलित नहीं है और संस्कृत वाले भी प्राय नहीं जानते हैं शर्द, शब्द को लेकिन आयुर्वेद में छरदी शब्द बहुत प्रयोग है चरक संहिता और इसमें उसको उल्टी करने को छन बोलते हैं और वमन और छरदी में आयुर्वेद में भेद है जो पंचकर्म किए जाते हैं चिकित्सा में वमन विरेचन बस्ती हन स्वेदन पुरुकर्म फिर वमन विरेचन बस्ती रक्तमोक्षण, मोक्षण नस्यकर्म इत्यादि ये जो सारे कर्म किए जाते हैं तो जब औषधि पिला करके चिकित्सा की दृष्टि से जब चीज बाहर निकाली जाती है उसको वमन शब्द से बोलते हैं, उसको छर्दी नहीं बोलते हैं। चिकित्सक जब उल्टी करवाता है किसी ने विष खा लिया अब उसका आमाशय शुद्ध करना है पानी पिला कुंजल क्रिया करनी है ये कुंजल क्रिया भी क्या है भविष्य चला गया अंदर कुछ और चला गया पानी पी लिया और उसको उल्टी कर ली कुंजल क्रिया कर ली ये क्या है वमन करवाते हैं छर्दी नहीं बोलते हैं जब नियंत्रित रूप से चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसको वमन बोलते हैं ये आयुर्वेद का पारिभाषिक शब्द है लेकिन हम लोग के अंदर ऐसा प्रचलित हो गया किसी को उल्टियां हो रही है तो कहते हैं वमन हो रहा है आयुर्वेद में जहां जहां ये उल्टी का आया है प्रसंग रोग की दृष्टि से वहां छरदी शब्द का प्रयोग करते हैं वमन शब्द चिकित्सक के द्वारा कराया जाता है उल्टी जब होती है उसको वमन कहते हैं और जो रोग की दृष्टि से होता है उसको छरदी बोलते हैं और वो वेग से आती है अचानक आती है ऐसे तो छर्दी मन इसको निरोधक छर्दी विधारण अभ्याम छर्दी कहते हैं बाहर फेंक के और विधारण कहते हैं अंदर रोक करके ये शब्द योगदर्शन में भी मिलते हैं मन को नियंत्रित मन को एकाग्र करने के कई उपाय बताए पहले पाद में उसमें का प्रच्छरदन विधारणा प्राणस्य सूत्र है प्रच्छर्दन वहा छदन छर्दी शब्द है यहाँ पर छरदी मतलब तो वो बाहर होना छर्दन उसी का भाव में है और प्रच्छन प्रकर्ष रूप से छर्दन वही बात है और विधारण शब्द तो जो का तु है ही पर तो छर्दी विधारण अभ्याम मतलब प्रच्छन विधारण अभियान मन की स्थिति को बनाना है धारणा लगानी है प्रच्छन और विधारण से ये तो प्राणायाम का है। तो प्रच्छन करके भी हम बाहर रोक देते हैं निकाल के और अंदर लेकर के भी रोक लेते हैं इसको बाह्य प्राणायाम या अभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं अथवा बीच में भी कभी भी रोक देते हैं तो निरोधक छर्दी विधारण अभ्याम छर्दी और विधारण के द्वारा प्राण को प्राण को निकाल के रोक करके हम वृत्तियों को रोकने का प्रयास करते हैं धारणा बनाते हैं ये उसका उपाय बताए तो धारणा की सिद्धि के लिए प्राणायाम का अभ्यास हो गया में सूत्र स्वकर्मणा शब्द का क्या अभिप्राय लेंगे अभी आगे आएगा अपने कर्म अच्छा, से द्वारा एक एक करके खोल रहे हैं उसको अच्छा, अभी धारणा शब्द के लिए उपाय बता दिया तैतीसवे में आसन के लिए बताएंगे चौतीसवे में और स्वकर्मणा से बताएंगे पैतीस में वहीं पर ही देखते एक, हैं उसको अच्छा और इसके पीछे जो हमारा ये आया रागोपहत् ध्यान वैसे तो इस प्रसंग के अनुसार तो रहेगा समाधि अर्थ पर वैसे भी जो हम ध्यान लगाते हैं ध्यानम उसमें भी तो राग की होगी तभी ध्यान एक सीमा तक थोड़ा तो होगा ये तो मान सकते हैं अब यू तो ध्यान में हम मान लीजिए एक प्रत्येक है एक विषय बना हुआ है तो अन्य वृत्तियां रुकी हुई है इसको भी तो हम कह सकते हैं योग समाधि कह सकते हैं चित्त वृत्तियों का निरोध कर दिया हमने दूसरी चित्त वृत्तियां रोक दी पर तो एक वृत्ति तो चल रही है एक वृत्ति तो चल रही है वो तो समाधि में संप्रज्ञात में भी रहती है एक वृत्ति तो वहां पर भी रहती है तो वहां योग चित्त वृत्ति निरोध है क्योंकि सब चित्तवृत्तियां नहीं रुकी बहुत सारी रुक गई लेकिन एक विषय अभी भी बना हुआ है वो तो संप्रज्ञात समाधि में भी रहता है इंद्रिया मन आत्मा ये जो विषय बनते हैं उसके तो वो तो ध्यान में भी फिर रहेगा लेकिन फिर भी उसको समाधि में नहीं गिना ध्यान और समाधि में एक भेद होता है ध्यान विचार पूर्वक होता है परिकल्पना से होता है स्मृति का प्रयोग करते हुए होता है हमने जो देखा सुना अनुभव किया जाना उसकी आवृत्ति कर रहे होते हैं हम हम जैसे ओम शब्द बोल रहे हैं तो हमने पहले ओम शब्द सुना है तभी तो बोल पा रहे हैं ना ओम का प्रत्यक्ष थोड़ा ना कर रहे ओम के अर्थ का चिंतन किया सर्वव्यापक है तो ये हमने सुना है जाना है समझा है, उसको स्मृति में ले आते हैं। हम गायत्री मंत्र बोलते हैं गायत्री मंत्र को पहले हमने पढ़ा सीखा शब्द प्रमाण से जाना और अब उसकी आवृत्ति कर रहे हैं स्मृति वृत्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान में ध्य वस्तु का चिंतन चलता है उस रूप में एकाग्रता होती है लेकिन उस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता जब तक हम विचार रूप में चिंतन कर रहे हैं विचार चल रहे हैं पिछले पढ़े लिखे को ध्यान में रखते हुए स्मृति को लाके प्रयोग कर रहे हैं आवृत्ति कर रहे हैं भले ही एक जगह टिक गए हैं ये ध्यान ही कहलाएगा ये समाधि नहीं कहलाता समाधि में भी एक ही विषय रहता है लेकिन समाधि प्रत्यक्ष का विषय होती है यदि उन वस्तुओं का हमें प्रत्यक्ष हो रहा है तो कहेंगे कि अब समाधि लगती है प्रत्यक्ष नहीं हुआ भले ही कितनी भी एकाग्रता है चाहे परमात्मा पे पर एकाग्रता हो चाहे आत्मा पे एकाग्रता हो वो सारा ध्यान में ही आएगा समाधि नहीं कहते हैं उसको तो समाधि और ध्यान में ये भेद होगा पर ध्यान के लिए भी राग का उपहार होना तो आवश्यक है ना ठीक है तो तभी ध्यान धारणा के लिए भी है धारणा के लिए भी आवश्यक है प्रत्याहार के लिए भी आवश्यक है सब में आवश्यक है एकाग्रता की जो अवस्था है यद्यपि चित्त की एकाग्र और निरुद्ध भूमिया ये संप्रज्ञात संप्रज्ञात के लिए कही जाती है लेकिन एकाग्रता प्रारंभ कहां से हो जाती है वो प्रत्याहार से ही हो जाती है प्रत्याहार करते हैं उसमें भी तो एक प्रकार की एकाग्रता बनती है धारणा करते हैं उसमें भी तो एक प्रकार की एकाग्रता बनती है ध्यान करते हैं उसमें भी तो एकाग्रता होती है तो प्रत्याहार धारणा ध्यान यहाँ भी एकाग्र एक स्तर की एकाग्रता बनती रहती है लेकिन संप्रजात समाधि में जो एकाग्रता होती है वो सबसे ऊंची होती है तो एकाग्रता तो वहां पर भी है एकाग्रता एक, एक अग्र एक ही जगह पिन पॉइंट इसी बिंदु पे बस एकाग्रता हो गई तो इन सब में भी हो सकती है इनका प्रारंभ यहीं से हो जाता है और जहां जहां एकाग्रता है वहां वहां हमने अन्य चीजों को हटाया ही है अगर अन्य चीजें आती रहती तो एकाग्र कैसे होते तो चंचल रहते तो इस रूप में तो ठीक है लेकिन ये अंतिम स्थिति को बताया इससे पहले की कोई स्थिति ही नहीं बता रहे हैं और वृत्ति निरोधात वो साथ ए, ए, इसको भी साथ में अगले सूत्र में बता ही दिया तो इससे मेरे को तो ये अधिक संगत लगता है कि यहां ध्यान शब्द इनका ये समाधि के लिए प्रयोग किया जाए तो स्वीकार्य है राग का उपहत तो दूसरों में भी होता है और कुछ नहीं कोई व्यक्ति आसन पे आके बैठा भी है यदि अंदर विचार चल रहे लेकिन वो आकर के फिर भी बैठा हुआ है ये भी तो कुछ तो राग का उसने किया तो घूमता रहता इधर उधर दूरदर्शन देखता रहता गप्पे मारता रहता ताश खेलता रहता वहां के बैठ कैसे गया वो कैसे दस मिनट पंद्रह मिनट आधा घंटा एक घंटा बैठा है वो तो कुछ तो है तो उतने उतने अंशों में तो राग का समाप्त होना तो वहां भी माना जाएगा लेकिन अच्छी तरह जो राग का समाप्त हो गया है उसे ध्यान कहते हैं और वो वृत्ति निरोध होने पे ही होता है वृत्तियां चल रही हैं तो राग समाप्त नहीं है सीधी सी बात है द्वेश भी साथ में ले लेंगे राग है तो उपलक्षण है राग तो यहाँ द्वेश भी ले लेंगे हमारी वृत्तियां या तो रागात्मक होंगी या द्वेशात्मक होंगी कुछ भी हम सोच रहे हैं कुछ ना कुछ या तो राग है या कुछ ना कुछ द्वेश है वो हम ध्यान देंगे तो अपने को पकड़ में आ जाता है कि ये वृत्ति मेरी रागात्मक है या द्वेशात्मक है तो सूत्र में हो गया कि धारणा की लगाने के लिए निरोध है विधारण आपके हम छी विधारण के द्वारा निरोध करना रोकना श्वास को रोकना और इससे धारणा की स्थिति होती है अगला सूत्र तो बत्तीसवें में दूसरा उपाय बताया था आसन वृत्ति निरोध के लिए आसन भी आवश्यक है तो 34वां सूत्र बोलिए स्थिर सुखम आसनम ये सूत्र बिल्कुल वही है जो योग दर्शन में स्थिर सुखम आसन वहां भी यही परिभाषा की गई तो एक तो स्थिरता और एक सुख पूर्वकता निर्बाध स्थिति वृत्ति निरोध के लिए आवश्यक है यदि शरीर स्थिर नहीं है तो वृत्तियां तो उठेंगी तो इस शरीर स्थिर क्यों नहीं है कभी इधर हुल रहा है कभी इधर हिल रहा है बहुत ज्यादा चंचलता है तो मन की वृत्तियां हो रही है और शरीर ही बार बार हिल रहा है या हिलाना पड़ रहा है तो कुछ ना कुछ बाधा हो रही है कहीं दर्द हो रहा है कहीं असहजता है वो संवेदना जा रही है उस तरफ मन जा रहा है तो वृत्ति निरोध कहां से होगा एकाग्रता कहा से आएगी तो स्थिरता शरीर की स्थिरता भी आवश्यक है यद्यपि ध्यान और समाधि मन के स्तर पर हो रही है लेकिन उसके मन के लिए अनुकूल स्थिति बनाने के लिए शरीर को स्थिर करना आवश्यक है तो स्थिर और सुखम सुखपूर्वक होना ये आसन है तो ये आसन भी हमारी वृत्ति निरोध का उपाय बताया जा रहा है तो पीछे क्या कहा था? वृत्ति निरोधा और धारणा आसन स्वकर्मा तत्सिद्धि तो वृत्ति निरोध की सिद्धि ध्यान की सिद्धि में ये आवश्यक है आसन भी एक आवश्यक है उसमें भी हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा आसन सिद्ध हो जाए स्थिर रहे देर तक रह सके अब उम्र और रोग के हिसाब से कुछ कम कर पाते हैं कोई बात नहीं लेकिन अपना प्रयत्न होना चाहिए और जितना अधिक कर सकते हैं कुछ देर तो इकट्ठे स्थिर रहे फिर थोड़े हिलिए फिर रहे लेकिन जितना हो सकते हैं अवस्था आदि रोग के कारण लेकिन स्थिर तो रहना होगा स्थिर तो बनना ही होगा और जब कभी हम विशेष एकाग्र होते हैं तो शरीर स्थिर हो ही जाता है चलते चलते अचानक कोई ध्यान विचार आ गया बहुत तीव्र और सोचना है उसमें निर्णय करना है तो व्यक्ति चल रहा हो तो रुक जाता है थोड़ी देर के लिए थोड़ा रुकना सुन रहा हो बातचीत कर रहा हो नहीं थोड़ा सा रुकना एक विचार आया मैं थोड़ा उसको पकड़ लू हम स्थिर होना पड़ता है स्थिर होंगे तो अंदर एकाग्रता से पकड़ पाएंगे तो प्रारंभ में तो ऐसा ही होगा स्थिर करना ही होता है तो स्थिर सुखमासनम बत्तीसवें सूत्र में तीसरा उपाय बताया था स्वकर्मा ये कर्म भी आवश्यक है वृत्ति निरोध के लिए केवल धारणा लगा दी प्राणायाम कर लिए आसन लगा लिया इतने से वृत्ति निरोध नहीं होगा ये इस बात का द्योतक है स्वकर्मणा इसको स्वकर्म कौन से हैं तो पैतीसवा सूत्र देखिए स्वकर्म स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठानम कर्म का मतलब है अपने आश्रम के लिए विहित तो जो कर्म है उनका अनुष्ठान आश्रम का मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम ये जो व्यवस्था है वैदिक व्यवस्था जिस जिस का जो आश्रम है उसके अपने अपने कुछ अलग अलग कर्तव्य हैं कुछ चीजें समान है लेकिन कुछ चीजों में भेद है तो अपने अपने जो विहित कर्म है कि आप ब्रह्मचर्य अवस्था में है तो आपको ये ये कर्म करने चाहिए विहित है विहित है बताए गए विधि की गई है शास्त्रों में उसका इसी तरह से गृहस्थ वानपस्थ और सन्यासी अपने आश्रम के विहित कर्मों का अनुष्ठान ये स्व कर्म कहा जाता है इन स्व कर्मों को करने से भी वृत्ति निरोध होता है तो ये जो आश्रम के कर्म है विविध विधान जो सारे बताए गए हैं ये सब के सब वृत्ति निरोध में सहायक है हमारे लिए और नहीं तो प्राय साधकों के मन में ये बात आ जाती है जो गंभीर साधक होते हैं और मुझे इन विधि विधानों से क्या लेना देना ये तो औरों के लिए है साधकों के लिए थोड़ना है आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए थोड़ना है ये सब मैं तो बस धारणा ध्यान इतना ही करूंगा उस समय के लिए कोई कर रहा है अच्छा है कुछ परीक्षण करने कुछ अभ्यास करना है लेकिन उसे ही अपना जीवन बना ले तो जिन परीक्षणों को सबके सामने करना था जो परीक्षण सबके सामने होने थे वो तो हो ही नहीं पाएंगे साधक के लिए कुछ परीक्षण एकांत में ही हो पाते हैं सबके साथ रहेंगे तो वो होंगे ही नहीं जो तो व्यक्ति घर परिवार में रह रहा है कह रहा है मेरे को किसी से राग नहीं है किसी की याद नहीं आती घर परिवार में रह रहा है कह रहा है कुछ भी नहीं मेरे से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी आता है जाता है थोड़ा तो सा एक दो साल घर से दूर रह के देखो तो पता लगेगा कि बच्चे और पोते पोती और पति पत्नी याद आते या नहीं आते ये परीक्षण एकांत में होगा घर में रह रहे हैं ठीक खाना मिल रहा है जैसा चाहिए वैसा मतलब मेरे को बस जो मिल जाता है उतना ही ठीक है मेरे को खाने पीने में कोई राग नहीं है <laughs> ऐसा प्रतीत होता है उसको जाके देखो थोड़ा शिविर में <laughs> जैसा आप लोग कर रहे हैं, वहां पता लगेगा। तो बहुत सारा पता हमारे को एकाग्रता में लगता है एकांत में पता लगता है लेकिन बहुत सारा पता एकांत में नहीं लगता ओके तो मैं तो बिल्कुल शांत हूँ और थोड़ा दो चार लोगों के बीच में रह करके देखो तब पता लगेगा कि शांत कितने हैं जब व्यवहार होगा कोई उल्टा सीधा करेगा उल्टा सीधा बोलेगा हमारी इच्छा के विपरीत करेगा अब ये एकांत में इसका परीक्षण कहां से होगा हो ही नहीं सकता हम अच्छा काम करेंगे लोग हमारी प्रशंसा करेंगे अब उस प्रशंसा को मैं झेल पा रहा हूँ या नहीं लोकेशन है या नहीं है इसका पता अकेले में क्या लगेगा अब अकेले में है क्या चोरी करेगा अकेले में तो सर ही नहीं है तो ये बहुत सारा परीक्षण हमारा समाज में होता है लोक में होता है कर्म को करते हुए होता है और बहुत सारा परीक्षण एकांत में ही होता है दोनों की बहुत महत्ता है साधक को दोनों ही अनुभव लेते रहने चाहिए इसलिए यहाँ वृत्ति निरोध के लिए स्वकर्मणा भी लिखा हुआ है नहीं तो इसको नहीं कहते अगर इनकी ऐसी दृष्टि होती ठीक है धारणा ध्यान और ये प्राणायाम और इसी को कह देते बस हो गया क्या हो सकता है संसार के पचड़ों में पढ़ने की इससे मिलो उससे मिलो इस आश्रम में रहो वहां के नियमों को पालन करो गुरुकुल के नियमों को पालन करो आश्रम की दिनचर्या का पालन करो शिविर की दिनचर्या का पालन करो काय का इससे तो और उल्टी अशांति हो रही है हो जाती है ना अशांति शिविर की दिनचर्या से अशांति हो जाती है ना शुरू शुरू में तो हो ही जाती है और कईयों को लगता है ये कहा झंझट में आ गए हम तो सोच के आए थे कि सांख्य दर्शन पढ़ेंगे हम तो सोच के आए थे कि साधना करेंगे ये तो बंधन हो गया उल्टा तो जब हम अपने कर्मों को करते हैं, अपने अपने आश्रम के भीत कर्मों को करते हैं वो भी हमारे वृत्ति निरोध के लिए आवश्यक होता है बहुत सारे खेल होते हैं तो हमारे को एकाग्र बनाना हो तो एकाग्र बनो। उसके लिए सीधे ध्यान में बैठा दें, तो एकाग्र नहीं हो सकता व्यक्ति लेकिन बच्चों को खेल खिलाया तो निशाना लगाओ उसमें वो एकाग्र होगा वो तो कंची भी खेल रहा है तो वो क्या है एकाग्र होता है ना गोल पे बॉल मारे, बॉल पे बैट पे मारेगा तो एकाग्र होता है नहीं वो कैसे बॉल आ रही है इधर उधर एकाग्र होता है ना तो इन कर्मों को करते हुए भी एकाग्र होते हैं हम इन कर्मों को करते हुए भी धर्म सिखाया जाता है इन खेल में भी ये नियम है ये है आप झूठ नहीं बोल सकते नियम के विपरीत नहीं जा सकते ऐसे ही गेंद फेंकेंगे इत्यादि बहुत सारे नियम होते हैं हर खेल के तो उन खेल खेल में जिसमें उन्हें प्रसन्नता है उनको नियमों में बंधे रहना सिखाया जाता है बच्चों के लिए यही होता है अब वैसे प्राणायाम कोई नहीं कह रहा है कबड्डी खिला ली उनको तो कबड्डी में भी तो प्राणायाम जैसा हो जाता है ना तो ऐसे ही ये जो आश्रमों के हमारे कर्म है जिस तरह से बताए गए हैं आपको सुबह उठना है इतनी बजे उठना है ये करना है इसमें मन नियंत्रण नहीं होता है क्या अब घंटी बज रही है उठना है इच्छा नहीं कर रही है तो फिर भी उठेगा तो मन पे नियंत्रण किया ना कुछ राग पे नियंत्रण किया ना तभी तो उठ पाएगा अब उसके बाद भूख लग गई जल्दी से अब क्या करे कपरा तराज तो ये जी के बाद ही मिलेगा तब तक क्या कर रहे हैं सहन करेंगे को। ये तपस्या हो रही है इतना ही मिलेगा अब तो खैर रहे मुक्त हस्त से हो गया लेकिन शुरू में जब इतना ही मिलेगा अब इच्छा कर रही है और खाने की लेकिन नियंत्रण होगा, इन सब से राग भी क्षीण होता है हमारा नियंत्रण आता है तो अपने अपने कर्मों को करना ये आवश्यक है इसलिए इन्होंने स्वकर्मणा भी लिखा तो स्वकर्म मतलब स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठानम वृत्ति निरोध के लिए ये भी आवश्यक है एक श्लोक पढ़ते स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह अलग अलग व्याख्या है उसकी धर्म का मतलब कर्म भी होता है अपने आश्रम का अपना जो कर्म है उसको करना उसी में रखना दूसरों वाले में नहीं तो दूसरों वाला दूसरों के लिए है अब वैसे धर्म वाला ले लें ले धर्म यानी अहिंसा सत्य अस्त्य धृति क्षमा दमोस्ते हम, हम दो तो धर्म एक ही है उसमें स्व पर क्या है एक ही धर्म है वो तो और यदि यूँ कहेंगे स्वधर्म ए निधनम श्रेय तो फिर मतलब संप्रदायों को ले लेंगे तो यूँ कहेंगे भाई जो दूसरा है गलत मानता है तो उसके लिए भी लागू होगा ये स्वधर्म ए निधन श्रेय उस पर भी लागू होगा फिर तो फिर हम उसको क्यों सुधार करके अब दूसरी तरफ लाना चाहते है ठीक तो है उसको अपने धर्म में रहने दीजिए तो उसका ये मतलब नहीं है तो सुधार तो होगा तो गलत मान्यता को मानता है तो बता के उसको ठीक धर्म में लाना होगा वहां ये सूत्र काम नहीं करेगा स्वधर्म में निधनम श्रेय अब हम पर धर्म में यानी हमारे धर्म में उसको ले आएंगे तो उसको मरण हो जाएगा तो उसको हम अपने धर्म में मरने के लिए ला रहे हैं मरण कर रहे हैं उसका वहां लागू नहीं होती ये बात ये है स्व में स्वधर्म में अपने अपने आश्रम का जो कर्म कर्तव्य है वो है उसी को करना है उसमें कितना भी कष्ट है मरण आए उसको करना है हमें उसी को करना है दूसरे को लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी जैसे सरकार के कर्मचारी होते किसी को कोई अधिकार है जिसको अधिकार है वो करेगा तब तो ठीक है और उसी कार्य को दूसरा कर देगा तो उसपे अनुशासनात्मक कार्यवाही हो जाएगी आपने कैसे कर दिया यह उसके लिए भय कारक हो जाएगा तो अपने अपने कर्मों को देखना स्वकर्म स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठान हो गया और वृत्तिरोध का उपाय बता रहे हैं आगे छत्तीसवां सूत्र देखिए बोलिए वैराग्या अभ्यासाच वैराग्य से और अभ्यास से यह भी योगदर्शन में आया है वृत्ति निरोध का अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध होता है अभ्यास ने तो कौन ते यह वैराग्य नही थे असंशयम महाभाह मन जो है वो अत्यंत चंचल है उसका रोकना बहुत कठिन है लेकिन अभ्यास ने तो कौन ते वैराग्य न चृह वही अभ्यास और वैराग्य हम तो वैराग्य और अभ्यास से उसका निरोध होता है उसको रोका जाता है ये मूल उपाय है अंदर का उपाय है ये जो ऊपर के उपाय बताए गए थे धारणा ये बाहर का उपाय है प्राणायाम ये बाहर का उपाय है स्वकर्मा, ये बाहर का उपाय है ये बाहर के उपाय से अंदर रुकता है ये ठीक है बहुत उपयोगी हैं वो लेकिन अभ्यास और वैराग्य ये मूल उपाय है हर व्यक्ति अभ्यास वैराग्य नहीं कर सकता लेकिन अन्य चीजें करते करते भी उसका मन नियंत्रित होगा और अन्य करते करते जब एक स्थिति बनी अब, अब हमारे को वृत्ति निरोध की अच्छी स्थिति में जाना है पूर्णता की तरफ जाना है तो अभ्यास भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए कई बार केवल अभ्यास ही चलता रहता है सुबह शाम घंटों अभ्यास करते हैं और बाकी समय में जैसा जीवन अन्य बिताते हैं वैसा ही जीवन चलता रहता है तो कोई खाना पीना देखना सब कुछ लेकिन ध्यान का अभ्यास सुबह शाम करते हैं ये बीच में भी करते हैं केवल इतने से तो नहीं होगा वैराग्य तो लाना ही होगा नहीं तो बार बार अभ्यास बस अभ्यास ही अभ्यास करते रहेंगे घर में गंदगी आई सफाई कर दी फिर गंदगी आई फिर सफाई कर ली वो सफाई का अभ्यास है उससे भी हो जाता है लेकिन पूरी शुद्धि करनी है तो गंदगी को आना तो रोकना पड़ेगा पहले खिड़कियां जो ऐसी हो धूल आती हो उनको रोकना होगा तो ये वैराग्य से होता है नहीं तो वही संस्कार होते रहेंगे बार बार बार बार वही होते रहेंगे इसी तरह से कई बार वैराग्य पे ही व्यक्ति बहुत केंद्रित हो जाता है यदि वैराग्य बहुत ऊंचा हो गया है ज्ञान की पराकाष्ठा होने पे वैराग्य आ गया है तब तो खैर कोई आपत्ति नहीं है वृत्ति निरोध हो ही जाएगा लेकिन कुछ कुछ वैराग्य हो रहा है और अभ्यास नहीं कर रहा है व्यक्ति सुबह शाम मन को एकाग्र करने का अभ्यास नहीं कर रहा है तो, तो थोड़े से वैराग्य से मन एकाग्र नहीं होगा उसका कुछ कुछ जीवन में परिवर्तन आ जाएगा लेकिन अभ्यास भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए अभ्यास के द्वारा हम उस दिशा में अपने को ले जाते हैं जहां हमें जाना है जिस तरफ हमें जाना है उस तरफ अपने को ले जाते हैं उस तरह के संस्कार अपने पे डालते हैं और वैराग्य के द्वारा हम जिस तरफ नहीं जाना है उस तरफ जाने से अपने को रोकते हैं जिस रास्ते पर नहीं जाना है जो संस्कार नहीं डालने हैं, जो वृत्तियां नहीं उठानी हैं, उनको भी तो रोकना है यानी गंदगी जो हो रही है उसको रोकना है उसको वैराग्य से रोकते हैं और जिधर जाना है उसकी बार बार आवृत्ति चिंतन संस्कार डालना वो अभ्यास से होता है दोनों चीजें आवश्यक है तो अभ्यास वैराग्यात अभ्यासाच तत्सिद्धि वृत्ति निरोध की सिद्धि होती है ये सारी चीजें आ गई समाधि का वर्णन कहीं आया ही नहीं है पर कोई प्रश्न उठेगा तो उसका यही मतलब है कि ये सम, ध्यान जो है ये समाधि की अवस्था चौथी अंतिम अवस्था के लिए ही कथन किया गया है यहाँ आकर के विणय इनका पूरा प्रसंग समाप्त हो गया तो आगे आगे अन्य चीजें आएंगी लेकिन ये जो एक एक साथ जो दिया गया है रागोपातिर ध्यानम से लेकर के वैराग्या अभ्यासाच और वहाँ भी वैराग्य अभ्यास को वही वृत्ति निरोध का कारण बताया गया यह ये प्रसंग यहाँ तक हुआ किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछिए। पूछिए। उधर पीछे भी दे दीजिए जी इस दृष्टि से फिर इसमें ध्यान छूट गया ध्यान छूट गया कह सकते है। मतलब सात अंगी ना। वो सारे अंग नहीं आएंगे इसके अंदर यूँ क्यों और प्रत्याहार भी नहीं आया धारणा तो जैसा ही हो गया बस एक विषय पे अपने को टिकाना किसी को जगह पे टिकाना किसी विषय पे टिकाना वस्तु पे चिंतन पे टिकाना धारणा के अंतर्गत मिलेंगे एक विषय पर टिकाना ध्यान भी लिया जा सकता है ले सकते हैं उसको ले सकते हैं वो आठ अंग जिस ढंग से योगदर्शन में बताए हैं उन्होंने एक अलग ढंग से विभाजन कर दिया है ऐसे ऐसे ऐसे ये प्रक्रिया तो दूसरों की भी यही है सांख्य की भी लेकिन उन्होंने उन शब, सब शब्दों का प्रयोग नहीं किया उन्होंने कुछ चीजों का प्रयोग कर दिया बस और बस उसी से वो सारी चीजें अंतर्भावित हो गई घी निकालने की प्रक्रिया बताइए दूध से बताइए दूध से दूद दे दे, दे दही दही और दही से मक्खन और मक्खन से घी ठीक है बीच में बहुत या तो हम ये चार कहेंगे ये भी अपने आप में परिपूर्ण है ना कि पहले ना कहा नहीं दूध पहले दूध आएगा फिर उसको गर्म करेंगे फिर इसको थोड़ा ठंडा करके उसको जमाएंगे ठीक है फिर दही बन गया फिर इसको बिलोहेंगे एक बिलोना फिर मक्खन फिर मक्खन को तपाएंगे और फिर घी कितनी प्रक्रिया हो गई अब चाहे कोई ऐसे बोले या यू कहे कि घी कैसे बनता है दूध दूध से दही दही से मक्खन और मक्खन से घी ये पूरी प्रक्रिया बता दी तो जो बीच की चीजें हैं वो उसमें अंतर्भावित हैं। जो पूरी प्रक्रिया को जानते हैं उनको पता है कि हाँ ये चीज इसमें ले लेंगे ये चीज इसमें ले लेंगे ऐसा ले अंतर्भावित हो जाएगा प्रक्रिया पूरी की पूरी वही है उस रास्ते पे जा रहे हैं तो रास्ता तो सारा का सारा वही है यहाँ से दिल्ली जाने के लिए कैसे कैसे जाते हैं तो दो तीन चीजें भी बता सकते हैं जैसे रेल का बताते हैं वाया यहाँ यहाँ वहाँ बस और छोटी छोटी चीजें भी बता सकते हैं आचार्य okay? हाँ, जी नमस्ते जो हम ध्यान में बैठते हैं तो चिंतन चल रहे हैं तो हम पूरे मतलब चेतन चेतनता में होते हैं चिंतन चल रहा है चिंतन चलते चलते ही बिल्कुल अभ्यास रुक जाता है तो वो क्या होता है अभ्यास रुक गया फिर उस समय क्या कर रहे हैं वो बताइए थोड़ा मतलब कुछ भी विचार नहीं आते अच्छा फिर क्या कर रहे हैं मतलब कुछ भी क्या है उसको बताइए थोड़ा मतलब है तो जागृत में मतलब वैसे निद्रा नहीं आ रही जागृत में तो थोड़ी देर बाद जो शब्द आगे बोले जा रहे हैं फिर पता चलता है बाद में एकाग्रता की स्थितियाँ बनती हैं ये जो विचार चल रहे थे शब्द के माध्यम से और उसको छोड़ करके हम अर्थ की भावना पे चले जाते हैं आत्मस्वरूप पे टिक जाते हैं अपना चिंतन होने लगता है या केवल अर्थ की भावना रहती है दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देगी अंदर हम एकाग्र हो गए अधिकता से है ध्यान ये ध्यान ही चल रहा है लेकिन जिस रूप में पहले वृत्ति शब्द आदि के माध्यम से मंत्र से चल रहा था वो नहीं होके भावना के रूप में वहाँ भी विचार तो चल ही रहा है जिस समय हम भावना कर रहे होते हैं उस समय भी विचार चल रहा होता है अथवा तो ये वृत्तियां तो रुकती रहती हैं बीच बीच के अंदर जो स्थूलता से चल रही थी और शांति की स्थिति एकाग्रता वो सब लगती है इसको ध्यान के अंतर्गत ही लेकर चले उज्जय आचार्य जी ये जो वृत्ति निरोध के लिए दो उपाय बताए हैं अभ्यास और वैराग्य तो अभ्यास तो ये हो गया कि यतन पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक योग के जो अंग हैं उनका पालन करना उन उनका पालन करना और वैराग्य जो है वैराग्य जो योग के जो शत्रु हैं जो विघन हैं उनका भी पुरुषार्थ पूर्वक विनाश करना और उसका साधन जो है जो परमात्मा है तत्व का प्रणवा इस तरह से इसमें आप हमें विशेष बताएं कि इसमें क्या क्या, क्या करना चाहिए मैं संक्षेप से ही बोलता हूँ आपने जो बात रखी अभ्यास का अर्थ आपने कहा कि योगांगों का अनुष्ठान और योगांगों में सारे ही अंग आ गए यद्यपि उसके लिए भी जो हम यत्न करते हैं उसको भी अभ्यास कहते हैं अहिंसा का अभ्यास सत्य का अभ्यास इत्यादि लेकिन यहां अभ्यास शब्द एक विशेष स्थिति के लिए होता है योगदर्शन में भी जहां अभ्यास वैराग्य पे हम तन्निरोध है उससे आगे कहा अभ्यास के लिए क्या कहा तत्र स्थित यत्नो अभ्यास उस स्थिति में उस स्थिति के लिए जो यत्न किया जाता है उसको अभ्यास कहते हैं हर यत्न को अभ्यास नहीं कहते हर प्रयत्नों को अभ्यास नहीं कहते हैं अभ्यास शब्द विशेष स्थल के लिए है और तत्र तत्व स्थिति क्या है तो व्यास जी ने खोला चित्तस्य प्रशांतवाहिता स्थिति चित्त बिल्कुल प्रशांत शांत स्थिति में रह रहा है उसको एक स्थिति कहा और उस स्थिति को बनाए रखने के लिए जो प्रयत्न हो रहा है ध्यान उपासना के समय या व्यवहार काल में भी अंदर ही अंदर अपने को शांत बनाए रखने के लिए जो यत्न हो रहा है उसको यहाँ पर अभ्यास शब्द से कहा गया है ना कि प्राणायाम कर रहे हैं तो वो भी अभ्यास है प्राणायाम को करना भी प्राणायाम का अभ्यास है लेकिन यहाँ जिस सूत्र में अभ्यास वैराग्य में जो अभ्यास शब्द है वो प्राणायाम के अभ्यास के लिए नहीं है वो आसन के अभ्यास के लिए नहीं है वो यम नियम के अभ्यास के लिए नहीं है तत्व स्थित यत्नो अभ्यास जब हम ध्यान आदि में बैठते हैं तब अपनी प्रशांत वायता एक स्थिति बनी रहे उसको के लिए जो हम यत्न कर रहे हैं एकाग्रता बनी रहे वो यहाँ पर प्रयत्न शब्द से लिया जाएगा ठीक है और वैराग्य के लिए जो आपने कहा वो ठीक है कि योग के जो विपरीत चीजें हैं उसको हम छोड़ें वो छोड़ेंगे कब हम जब हमारे अंदर उनके प्रति हानि का भाव होगा ये अहितकर है तभी तो छोड़ेंगे हम आत्मा का स्वभाव है उसी को छोड़ेगा जिसमें दुख देखता है हानि देखता है ठीक है तो ये जो संसार के विषय भोग है अन्य कार्य हैं व्यर्थ के वार्तालाप हैं व्यर्थ की क्रियाएं हैं गौण कार्य हैं जिसमें हम अपना समय लगाते रहते हैं हैं ठीक लेकिन ना भी करो तो इतने मुख्य नहीं है वो तो उसी में समय लगाते रहते हैं मुख्य चीजों को छोड़ देते हैं तो उनसे अपने को हटा करके मुख्य चीज में उधर से हटाना वैराग्य है और वैराग्य का भी लक्षण वहाँ पर दिया ही है मुख्य रूप से संसारिक सुख सुख साधनों के प्रति जो विष्णा का भाव है अनिच्छा है उनके प्रति भोग की इच्छा नहीं है उपरती है उधर से हटना है मुंह है मन को उधर से हटा लेना है उनमें रुचि ना होना है ये वैराग्य की स्थिति ठीक है जी धन्यवाद आचार्य जी जो... एक ही बात पर विचार करते हैं, जैसे ईश्वर का आया आत्मा का चिंतन करते हैं तो वो तो विषय तो चलता है उसमें फिर निर्विषय क्यों का निर्विषय ध्यान ध्यान निर्विषय होगा जब होगा उसको निर्विषय नहीं कहते हैं नहीं आता तो है इसमें निर्विषय ध्यान ये यही तो बात में बोल रहा था वो सूत्र भी आएगा ये प्रश्न उठेगा ही जब किसी के सामने ध्यान के तीन सूत्र आ गए एक योग दर्शन का आ गया तत्येक आना था ध्यान फिर बोल दिया ध्यानम निर्विषयम बना फिर बोल दिया रागोपहतेर पतेर ध्यानम ध्यानम ध्यानम शब्द को लेकर के तीनों परिभाषाएं बोल दी अब वो ध्यान करवा रहे हैं ईश्वर का चिंतन करा रहे हैं तो कहेंगे कि भाई ये ध्यान कहा हुआ आपने तो कहा था ध्यानम निर्विषयम बना इसमें ईश्वर तो विषय बना हुआ है तो विरोध आए गए जो ध्यानम निर्विषयम बना है वहां भी ध्यान शब्द समाधि के लिए है जैसे रागो ध्यानम है अथवा इसका समाधि अर्थ आपको स्वीकार्य नहीं है तो जो संगति लगाई जाती है वो मैं बोल देता हूं आपके सामने आपका प्रश्न है कि ध्यान काल में जब हम ईश्वर का चिंतन कर रहे होते हैं तो ईश्वर तो विषय बना हुआ ही है फिर ध्यानम निर्विषयम बना क्यों होगा तो उसका जो दूसरे अर्थ देते हैं संगति लगाते हैं वो बोल रहा हूं विषय का मतलब है शब्द स्पर्श रूप रस गंथ तो पांच विषय है ना ज्ञानेन्द्रियों के पांच विषय तो निर्विषय मतलब ये शब्द स्पर्श आदि विषयों को से रहित होना अब परमात्मा का चिंतन चल रहा है तो अब इस परमात्मा को विषय नहीं बोलेंगे विषय को अब परिभाषित कर दिया संकुचित कर दिया की शब्द स्पर्शक बहुत एक विषय सांसारिक विषय तो ईश्वर का चिंतन चल रहा है ये भी निर्विशयता है क्योंकि विषय हटे हुए है सांसारिक विषय हटे हुए हैं तो इस दृष्टि से भी उसकी संगति लगाई जाती है ज्ञान मतलब ये भौतिक विषय मतलब है भौतिक विषय हटा करके परमात्मा का विषय चल रहा है तो निर्विशयता है दूसरा दूसरी चीजें मन में नहीं आ रही है ये निर्विशयता है एक ही विषय बना हुआ है ये भी निर्विशयता अन्य विषय नहीं आ रहे और कई जने फिर उस सूत्र का तात्पर्य ध्यानम निर्विषयम मना मतलब ध्यानम एक विषयम मना ये भी व्याख्या की जाती है सूत्र की क्योंकि योग दर्शन की है तथा प्रत्येकता न था ध्यान उससे संगति मिलानी है कि ध्यान और ध्यान तो एक ही शब्द है तो एक ही होने चाहिए तो ये निर्विषय का फिर एक विषयम मना ये भी व्याख्या की जाती है ध्यानम एक विषयम मना निर्विषय मतलब एक विषयम मना तो उसमें योग पूछते हैं कि भाई एक विषय है तो फिर निर्विषय क्यों बोल रहे हैं तो एक को छोड़ करके जो बाकी चीजें हैं बाकी विषय है उनसे निर्विषय वो सब हट गए एक तो निर्विषय तो वहां भी है वो इस तरह संगति लगाता है अन्य कोई तो आगे देखिए तो ज्ञान अज्ञान अविवेक बंधन ये सब सारा चल रहा था अब इसके साथ साथ ये कुछ चीजें और बता रहे हैं। कि विपर्य जो है बंधन का कारण है वो विपर्य कितने प्रकार का होता है योगदर्शन से तो आपने को पता है इन्होंने भी कुछ लिखा है देखिए अगला सूत्र सैतीसवा बोलिए विपर्य भेदा पंच विपर्य के पांच भेद होते हैं दुग्धर्शन में भी पांच ही भेद बताएं अवित्या अस्मिता राग द्वेश और अभिनिवेश पांच बताएं इन्होंने नाम नहीं गिना है यहां पर लेकिन संख्या बता दी विपर्य भेदा पंच यद्यपि ये सब विपर्य ही है मिथ्याजान ही है लेकिन समझने के लिए इनको अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है पांच विपर्य होते हैं आगे देखिए अड़तीसवां सूत्र अशक्ति अष्टाविंशति था हम साधना करते हैं उसमें बहुत जगह अशक्तियां भी लगती है ना तो सामर्थ्य नहीं हो रही है यहां तो ताकत ही नहीं है योग्यता ही नहीं है ये हो जाता तो फिर साधना हो जाती ये नहीं है मेरे। ये हो जाता तो साधना हो जाती और कौन कौन सी अशक्तियां जो हमारी साधना में मुक्ति प्राप्ति में बाधक बनती हैं? वो अशक्तियां हैं अष्टाविंशति था 28 प्रकार की हैं। तो कौन कौन सी हैं? हम आगे बताएंगे आगे एक दो बताएंगे और फिर उसकी व्याख्या में सारे नाम गिराएंगे लेकिन अभी केवल संख्या को बताया जा रहा है तो कई जने कहते हैं सांख्य दर्शन क्यों है क्योंकि यहाँ तो कई संख्याएं बताई गई हैं तो एक तो संख्या वो पंचविशति बताई दी है वृत्त पंचत वो कोई पांच बता दिए अब यहां विपर्य भेदा पंच ये पांच बन बता दिए संख्याएं बता रहे हैं ना यहाँ अशक्ति अष्टाविशति था 28 प्रकार की अशक्ति है असमर्थता है और देखिए संख्या उनचालीसवा सूत्र बोलिए तुष्टिर नवधा नवधा नौ प्रकार की होती है तुष्टि तुष्टि मतलब संतुष्टि एक तुष्टि दोष सुनाया आपने वैसे संतोष और संतुष्टि तो अच्छी मानी जाती है लेकिन तुष्टि भगवान को तुष्ट कर दिया संतुष्ट कर दिया लेकिन एक तुष्टि दोष भी होता है कि अपने आप को वैसा समझ लेता है कि बस हो गया मेरा तो ये स्थिति आ गई मेरी तो आई नहीं होती है थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं बस संतुष्ट हो गया बस हो गया पूरा ध्यान के लिए बैठना है पांच मिनट बैठ लिया बस हो गया ध्यान हो गया मेरा तो यज्ञ करना है तो ठीक है महीने में एक बार कर लिया सप्ताह में एक बार तो संतुष्ट हाँ बस यज्ञ कर लिया मैं यज्ञ करता हो गया व्यायाम करना है दो चार पांच मिनट कर लिया हां व्यायाम हो गया उसी में संतुष्ट हो जाता ऐसे जितना होना चाहिए उससे कम में ही संतुष्ट हो जाना बस हाँ हो गया ठीक है माता पिता ने कहा कि पढ़ाई करो परीक्षा आ रही है तो 15-20 मिनट आधा एक घंटे पढ़ लिए हो गया पढ़ना तो पढ़ो और तो नहीं पढ़ तो लिया ऐसे जब ये अध्यात्म में भी बहुत चीजों में होता रहता है वो किन किन में होता है वो नौ चीजें इन्होंने गिनाई है वो उनकी चर्चा एक एक करके आगे करेंगे लेकिन संख्या गिना दी तुष्टिर आगे ये तुष्टिया उचित भी होती हैं अपने को लगता है हाँ ठीक है ये इतनी हो गई मैं इतने तक पहुंच गया और भ्रांति से भी होता है अपने को वहां समझ लेता है दोनों दोनों स्थितियां बनती है और अगला सूत्र बोलिए सिद्धि ही अष्टधा सिद्धि आठ प्रकार की होती है इसका अलग अलग तरह की सिद्धियां हैं एक एक करके उनको बताएंगे उनका स्वरूप बताएंगे वो आठ प्रकार की इन्होंने गिनी है इनको ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो उसे सिद्धि समझना चाहिए ये भी एक सिद्धि है आपको भी लगेगा कि हाँ मेरे में ये सिद्धि तो है कोई कोई सिद्धि आपको भी लगेगी जो जो स्थितियां हैं कुछ प्राप्त होती है तो ये स्थितियां तो सिद्धि राष्ट्र इतनी प्रकार की संख्याएं आ गई देखी ठीक है तो अभी पाठ इतना ही रखते हैं इनका विस्तार अगली कक्षा में देखेंगे आगे के सूत्रों में इनका विस्तार है प्रणवता ओ... रिवादा हो okay.